कृष्णाय संसार चौराय तस्में संसारमुवशा शंकर शंकरचार्यं सादराय सूत्र भाष्यन्देव पुनः ईश्वर दुरास्ने नमः शांति समाप्ति के प्रति प्राचीन लोग कहते हैं प्रतिबंधक का संसर्गाव कारण होगा और नब्बे लोग प्रतिबंधक अत्यंत अभाव हो कारण होगा ठीक है तो संसार का भाव कहने से और क्या अधिक कहना चाहते हैं वो लोग प्राग और हो प्रध्वंस होगा ये भी कारण कुटी में आना चाहिए अभी कार्य हो गया समाप्ति कारण हो गया प्राचीन मत में विघ्न ध्वंस प्रतिबंधक ध्वंस तीनों लेते हैं अगर कोई एक भी अभाव ले अभी कार्य कारण को समान करना पड़ेगा तो अभी कार्य समाप्ति को आत्मा में रखने के लिए क्या संबंध में रखेंगे स्व प्रतियोगी प्रयोजकत्व संबंध दिया है तो स्व पद से समाप्ति प्रतियोगी चरण उसका प्रयोजक प्रयोजक शब्द का क्या अर्थ रामरुद्री में कहे हैं अनुकूल कृत्रिमत्व तभी स्व प्रतियोगी प्रयोजकत्व रामरुद्री के अनुसार क्या अर्थ हो जाएगा स्व प्रतियोगी अनुकूल कृत्रिमत्व ये संबंध से समाप्ति कहाँ रह जाएगा आत्मा में और हमको विघ्न ध्वंस विघ्न अभाव को भी वहां रखना पड़ेगा आत्मा में किस संबंध से रखना पड़ेगा विशेष मात्र संबंध से तो कार्य कारण भाव हो जाएगा अभी नब्बे लोग आकर के कहते हैं हम विघ्न संसर्ग प्रतिबंधक संसर्ग अभाव कारण नहीं मानेंगे अपितु अत्यंत अभाव को कारण मानेंगे तो उसमें प्राचीन लोग कहेंगे जहाँ प्रतिबंधक का ध्वंस है वहाँ प्रतिबंधक का अत्यंत अभाव तो नहीं रहेगा ऐसे प्राचीन लोग कहेंगे वो लोग क्यों कहेंगे ऐसा जहाँ अत्यंत अभाव रहेगा वहाँ ढूंढ से नहीं रहेगा ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं क्यों कहते हैं कुछ तो तर्क देंगे किसी को स्पष्ट है नहीं कि जाकर के रास्ते में रुक जाएंगे ऐसा नहीं बिल्कुल स्पष्ट है आपको स्पष्ट है अत्यंत हाँ तो उसका तो उसका प्रतियोगी हाँ तो अत्यंत अभाव प्रतियोगी का अभाव त्रैकाली पर रहेगा हाँ। अर्थात प्रतियोगी किसी काल में रहेगा उसका नहीं रहेगा किन्तु ध्वंस का प्रतियोगी किसी काल में रहेगा तो अगर कहेंगे कि उस अधिकरण में ध्वंस है अर्थात प्रतियोगी किसी काल में रहा तो जहाँ प्रतियोगी किसी काल में रहेगा वहां त्रैकालिक अभाव जो प्रतियोगी मतलब त्रैकालिक प्रतियोगी अभाव वाला वो नहीं रह पाएगा क्योंकि अत्यंत अभाव के लिए प्रतियोगी का त्रैकालिक अभाव चाहिए तो जहाँ ध्वंस रह जाएगा वहां प्रतियोगी का त्रैकालिक अभाव नहीं रहेगा इसके लिए नब्बे लोग समाधान दिए प्रमाण नहीं है कि बताया था कि क्या वास्तविक प्रमाण नहीं है खाली ऐसे कहते ठीक है कुछ दिए? और नहीं है अर्थात तो जहां ध्वंस है वहां अत्यंत अभाव भी रह पाएगा किंतु ध्वंस में तो प्रतियोगी एक काल में रहेगा उस समय फिर अत्यंता भाव कैसे रहेगा विरोध नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है किन्तु अप्रकट रूप से रहेगा उस समय में भी अत्यंत भाव रहेगा किंतु अप्रकट रूप से रहेगा अच्छा प्रतियोगी काल में अत्यंत अभाव अप्रकट हो जाएगा और जिस समय फिर प्रतियोगी नहीं रहेगा फिर अत्यंत भाव प्रकट हो जाएगा प्रतियोगी पहले था अत्यंत भाव अप्रकट हो गया तो प्रतियोगी चला तो गया अत्यंत अभाव प्रकट हो गया तो प्रतियोगी था तो और चला गया ये किस प्रकार की अभाव हुआ था और चला गया धूम से हुआ तो अभी वहाँ से भी आया प्रतियोगी का धूम से भी आया और अत्यंत प्रकट भी हुआ तो ये लोग कहते रह पाएगा इसमें कोई विवाद नहीं है अच्छा ठीक है और अत्यंता भाव को अभी नब्बे लोग कारण कोटि में लिए ये अत्यंताभाव प्रकट अत्यंता भाव ना अप्रकट अत्यंत अभाव अप्रकट अत्यंताभाव का क्या अर्थ होगा अप्रकट अत्यंता भाव कह रहे हैं इसका क्या अर्थ है बुद्धि में क्या आता है क्यों अप्रकट हो गया प्रतियोगी है प्रतियोगी विद्यमान है तो फिर ये कार्य हो जाएगा क्या तो इसलिए जिसमें प्रतियोगी विद्यमान है प्रतियोगी का ध्वस अत्यंताभाव होने से कार्य होना चाहिए अभी अत्यंता भाव अप्रकट हो गया क्यों हो गया कहते हैं प्रतियोगी सत्व जिस समय में प्रतियोगी सत्व प्रतियोगी ही प्रतिबंधक है है ना? हम कहते हैं प्रति प्रतिबंधक का अत्यंत अभाव अर्थात प्रतियोगी ही प्रतिबंधक है तो जिस समय में प्रतियोगी है अर्थात प्रतिबंधक है तब तो कार्य हो जाएगा क्या हो. नहीं होगा तो अप्रकट अत्यंत तो अभाव अप्रकट प्रतियोगी अर्थात अत्यंत अभाव जिस समय में प्रकट होगा उस समय में ही कारण बनेगा अगर अप्रकट हो जाएगा अर्थात प्रतियोगी विद्यमान है प्रतियोगिर्ता प्रतिबंधक तब तो कार्य नहीं होगा विघ्न ध्वंस अत्यंत अभाव का ना अच्छा वो भी हो सकता है क्योंकि विघ्न ध्वंस भी कभी अप्रकट विघ्न ध्वंस नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जो प्रतियोगी कहते हैं प्रतियोगी का ध्वंस हो गया तो अत्यंता भाव प्रकट हो गया विघ्न ध्वंस का अगर नयाय के मत में ध्वस हो जाता तब तो हम ये कह सकते हैं अर्थात तो ध्वंस का अत्यंता भाव कभी हो जाएगा नहीं होगा इसलिए वो अत्यंत का प्रतियोगी नहीं बनेगा क्योंकि ध्वंस उनका मत में नित्य अनंत तो है ना इसलिए ध्वंस का अत्यंत अभाव नहीं हो जाएगा प्रकट रूप से रहेगा प्रतियोगी का अत्यंत अभाव हम करे हम ध्वंस का अत्यंत अभाव नहीं करें प्रतियोगी का अत्यंत अभाव आ गया और कैसे आया कहते हैं तो प्रतियोगी का ध्वंस हो गया प्रतियोगी का ध्वंस होने से प्रतियोगी का अत्यंत अभाव प्रकट हो गया ये ध्वंस का अत्यंत अभाव ये नहीं ये दो अलग अलग है अच्छा अभी प्राचीन लोग आगे कहे कि आप प्रतिबंध को अत्यंता भाव को कारणकोटी में ले रहे हैं गौरव होगा हम कह रहे हैं कि प्रतिबंध को संसर्गा भाव को लीजिये प्राचीन लोग कहते हैं कि अत्यंता भाव को लेने से गौरव होगा क्यों नित्य है तो नित्य है। तो घटित तो कारणता अवचको में आ जाएगा अच्छा तो तीनों को लेने के लिए जो प्राचीन लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि आप संसर्गा भाव को लीजिए और संसर्ग भाव का अर्थ हो गया अनन्या भाव भिन्न जो अन्य भाव भिन्न हो जाएगा तो तीनों आ जाएंगे तो इनको अब कारण कोटि में लीजिए क्योंकि अत्यंता भाव को लेते हैं तो गौरव होगा ऐसे प्राचीन लोग कहे नब्बे लोग कहते हैं आप तीनों को लेने के लिए कहते हैं अत्यंत अभाव को लेंगे और अत्यंत अभाव एक संबंध में प्रतियोगी विद्यमान होने पर भी प्रतियोगी अर्था प्रतिबंधक प्रतिबंधक विद्यमान होने पर भी अन्य संबंध से प्रतिबंधकों का अभाव हो सकता है क्योंकि यहां हमारा प्रतिबंधक हो गया विघ्न आत्मा में विघ्न समवाय संबंध से विद्यमान है और संयोग संबंध से विघ्न आत्मा में है नहीं है तो संयोग संबंध अब प्रतिबंधक विघ्न का अत्यंता भाव है तो प्रतिबंधक अत्यंत भाव हो गया तो कार्य हो जाएगा फिर समाप्ति हो जाएगी तो इसलिए नोबेलो कहते हैं कि आप अगर अत्यंता भाव को लेते हैं तीन में अत्यंत भाव को लेते हैं ये अत्यंत अभाव में भी उसका संसर्ग को भी कहना पड़ेगा नहीं तो प्रतिबंधक विघ्न विद्यमान होने पर भी आपको विघ्न अत्यंत अभाव मिल जाएगा समवाय संबंध में विघ्न भी विद्यमान है स्वयं संबंध में विघ्न अत्यंत अभाव मिल जाएगा मिल जाएगा तो कार्य हो जाएगा इसलिए आप विघ्न है बोल करके दिखाने के लिए आपको संबंध भी कहना पड़ेगा तभी तो तीनों में से एक अत्यंत अभाव आ गया अत्यंता भाव के लिए संबंध कहना पड़ेगा और संबंध कह देने से ये प्राग भाव और ध्वंस ये दोनों ग्रहण हो नहीं पाएंगे क्यों कहते हैं कि वो लोग संबंध अब नहीं होते हैं ऐसे नब्बे कहते हैं अगर आप अवच्छेद कोटि में संबंध को लेंगे तो धोंग से प्राग भाव ग्रहण नहीं हो पाएगा क्यों उनका प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध नहीं होता है ये क्यूँ नहीं होता है इसको रामरुद्री में कहते हैं अच्छा पहले दिनकरी पंक्ति वहां पहुंचने से देखेंगे प्रतिबंधकत्व प्रतिबंधक सत्वी प्रतिबंधक यहाँ आत्मा में प्रतिबंधक कौन है विघ्न विघ्न सत्वी किस संबंध से विघ्न रहेगा समवाय संबंध से तो समवाय संबंध है न विघ्न विद्यमान होने पर भी संबंधांतरावच्छिन्न अभाव से सत्वात किस संबंध से विघ्न अभाव प्राप्त हो जाएगा स्वयं संबंध से विघ्न अभाव मिल जाएगा तो संबंधान्तर अवच्छिन्न अभाव्य अत्यंत अभाव्य सत्वात तो से कार्यसमाप्ति समाप्ति उत्पाद फिर समाप्ति हो जाएगा क्योंकि आपको विघ्न अत्यंत मिल गया इसको वारण करने के लिए तत्त संसर्ग अवच्छिन्न अभावत्वेन का अभावत्व वाच्यत्वेन। अभी आप जो अत्यंत भाव को हेतुत्वेन कहना चाहते हैं उसको तत्त संसर्ग अवचिन्न प्रतियोगिता कहना प्रतियोगिता को कहना पड़ेगा तो अभाव का जो प्रतियोगिता होगा वो तत्त संसर्ग से अवचिन्न कहना पड़ेगा तत्त अर्थात कहीं संयोग अवचिन्न हुआ कहीं समवाय अवचिन्न हुआ ये भी आपको कहना पड़ेगा जैसे हम कहेंगे यहाँ भूतल में घट नहीं है तो क्या है प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता घट में प्रतियोगिता का मानते हैं किसको किसको एक संबंध हो गया दूसरा घटक धर्म को कहते हैं पहले धर्म को लिया जाता है धर्मों को लेने से कोई कठिनाई होता है तो आगे संबंध को लिया जाता है तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव ऐसा कह देंगे तो अभी भूतल में घट विद्यमान होने पर भी हम कह दे सकते हैं कैसे कह देंगे समय संबंध से घट नहीं है इस संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्व न अभाव अभाव का प्रतियोगिता और वो प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया तत्त संसर्ग तत्त संसर्गे न या प्रतियोगिता सा प्रतियोगिता यश अभाव्य तत्त संसर्गावच्छिन्ना प्रतियोगिता यश अभाव्य स अभाव तत्त प्रतियोगिता को आगे अभाव के साथ कर्म धारा हो गया अभावत्व एवो से वाच्यत्वेन न अर्थात आपको हेतु जब कहेंगे अत्यंत अभाव को तब तत्व कहना पड़ेगा ठीक है से न ध्वंस हेतु का अभी ध्वस धों, और हेतु कोटि में आ नहीं पाएगा क्यों कहते हैं तस्य संसर्ग अविन्न माना भाव ये जो ध्वंस है उसका प्रतियोगिता अवच्छेद संसर्ग होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्यों नहीं है माना भावा तो देखिए रामरुद्री में माना भाव समवाय न घटाधिकरण कौन होगा समवायेन घटाधिकरण कौन होगा कपाल संयोगेन संयोगेन घटो हो जाएगा? हो जाएगा। और घटाधिकरणे कूतले भूतले समवायेन घटो इति नतीति उपपत्त इस प्रकार की प्रतीति सिद्ध करने के लिए संयोग समवाय सम्बंधावच्छिन्न घटाभावेद उपपत्त आपको दो प्रकार की प्रतीति हो, हो सकती है तो ये दोनों प्रतीति को सिद्ध करने के लिए संयोग और समवाय संबंधावच्छिन्न घटाभाव कहना पड़ेगा जब हम कहते हैं कि संयोग संबंधावच्छिन्न घटाभाव तो जब हम कहेंगे कि समवाय संबंधावच्छिन्न घट समवाय संबंधावच्छिन्न घट इसका क्या अर्थ है घट संवाय संबंध से समवाय सम्बंध न घट कपालो में रहेगा जब कहेंगे समवाय सम्बंधा बची घटा भाव ना वो नहीं हमारा दृष्टि है जब हम कहते हैं कि समवाय संबंध है ना घट इसका तात्पर्य क्या है घट संवाय संबंध है ना कपालो में है इसी प्रकार के हम कहते हैं समवाय संबंध है न घटा भाव अर्थात घटा घटाभाव समवाय संबंध है न है ऐसा अर्थ है क्या अर्थ है इसका हम क्या कहता है अभी दोबारा फिर समझ लीजिए हम कहते हैं कि समवाय संबंध है न घट इसका अर्थ घट समवाय संबंध है ना कपाल में हम नहीं करे उतना दूर तक हम कहा शब्दों व्यवहार किए हैं हम कहते हैं समवाय संबंध है ना घट इसका अर्थ हो गया घट समवाय संबंध है ना है कितना ही हम कहते हैं इसी प्रकार की कहते हैं समवाय संबंध है ना घटा भाव अगर पूर्व के जैसा कह देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा समवाय संबंध ना घटा भाव अस्थित ऐसा हो पाएगा क्या घटाभाव किस समय से रहेगा अभाव किस समय से रहेगा अभाव तो स्वरूप समझ से रहेगा तो जब हम कहते हैं कि समवाय सम्बंध है न घटाभाव इसका तात्पर्य क्या है अर्थात तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन है घट वो घट समवाय संबंध है नास्तिक ये समवाय सम्बन्ध ना घटाभाव कहते हैं अर्थात घटाभाव समवाय संबंध से है ये नहीं है वो घटाभाव का जो प्रतियोगी है घट वो समवाय संबंध नहीं है तो प्रतियोगी हो गया घट वो घट समवाय संबंध से नहीं है तो घटो समवाय संबंध से नहीं है अर्थात तो घट में रहा प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता का अवच्छेद समवाय सम्बन्ध कहते हैं तो शब्द व्यवहार कर देंगे समवाय न घटाभाव तो समवाय न घटो तो किंतु ये दोनों में दृष्टि अलग है समवाय न घटो अर्थात घटो समवायं से है समवायो घटा भाव, तो भाव का प्रति वो घटो संबंध से नहीं है यहां पंक्ति उस प्रकार के दिए हैं देखिए संयोग समवाय संबंधावच्छिन्न घटाभाव यहाँ दे दिए संयोग संबंधावच्छिन्न घटाभाव अर्थात घटाभाव स्वयोग, स्वयोग संबंध से है ऐसा होगा घटाभाव का जो प्रतियोगी है घट वो संयोग संबंध से नहीं है ये तात्पर्य है संयोग समवाय सम्बंधावच्छिन्न घटाभाव और भेद उपपत्ति संयोग संबंधावच्छिन्न घटाभाव और समवाय संबंधावच्छिन्न घटाभाव ये दोनों अलग अलग है तो इसका भेद सिद्ध करने के लिए अत्यंताभाव प्रतियोगिता संबंधावच्छिन्न अंगी क्रिय थे अत्यंत अभाव का प्रतियोगिता का एक अवच्छेद का संबंध भी लेना पड़ेगा तो जहाँ संयोग अवच्छिन्न घटाभाव है वहाँ घटत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव है और जहाँ समवाय संबंध अवच्छिन्न घटाभाव कहते हैं वहां भी घटत्व तो अवच्छेद का हो जाएगा तो घटतत्व तो, तो दोनों जगह में हो गया समान हो गया किंतु ये दोनों परस्पर से भिन्न है तो संबंध को लेकर के अगर हम अवच्छेद को कह देंगे ये दोनों में भिन्न नहीं कर पाएंगे तभी धर्म को गलत हो गया धर्म को लेकर के अगर हम ये दो अभाव को कह देंगे तो जहाँ संयोग न घटा भाव हो वहाँ भी घटत्वावच्छिन्न अभाव हो और जहाँ समवाय न घटा भाव हो वहाँ भी घटत्वावच्छिन्न अभाव हो तो अगर घटत्व तो को हम अवच्छेद बनाएंगे तो ये दोनों में भेद नहीं कर पाएंगे इसलिए वहाँ संबंध को लेते ही पंक्ति एपंक्ति महदिया अत्यंता प्रतिगिताबंधावच्छिन्नमीक्रीय कहते हैं घटा भावेदत्म घटत्वच्छिन्ना तो नहीं कह पाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे पर ध्वंसेक्ति असंभव न ध्वंस में ऐसा नहीं है कि समवाय संबंध है न घट होने पर भी संयोग संबंध है न घटो ध्वंस इस प्रकार की ध्वंस का बात नहीं है ये केवल अत्यंत भाव के लिए होता है युक्ति असंभव है न संसर्गा प्रतियोगिता प्रमा, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व अप्रामाणिकम प्रामाणिकम तो ये अर्थात ध्वंस और प्राग का प्रतियोगिता को संसर्ग से अवच्छिन्न करने का आवश्यकता नहीं है वहाँ केवल धर्मावच्छिन्न कहने से हो जाएगा घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट प्राग इतना हो जाएगा वहाँ संसर्ग कहने का आवश्यकता नहीं है तो ठीक है अभी संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहना पड़ेगा तो फिर ध्वंस और प्राग भाव ये दोनों ग्रहण नहीं हो पाएंगे तो ठीक है तो ये अभी नव्य का अनुसार विचार हो रहे हैं अगर नव्य का अनुसार चलेंगे तो मूल में अभी दिया पंक्ति तो नास्तिकादी नाम ग्रंथेशु इथमच मुक्तावली में है इथमच इथं च नास्तिकादीनाम ग्रंथेश जन्मांतरीय मंगल जन्य दूरित ध्वंस ये नब्बे मत में घटेगा जन्मांतरीय मंगल जन्य ऐसे नब्बे लोग मानेंगे नहीं।, नहीं मानेंगे अभी इस ग्रंथ का क्या अर्थ करेंगे क्योंकि अभी हम क्वचित से नब्बे का अनुसार विचार कर रहे हैं तो इसलिए दिनकरी में कहते हैं दूरित का अर्थ हो जाएगा दूरित तो ध्वंस सामग्री प्रयुक्त अत्यंत भावा। शब्द तो, तो है दूरित ध्वंस दूरित का ध्वंस होने के लिए कुछ सामग्री चाहिए जैसे घट ध्वंस होने के लिए रेबदत्त चाहिए दंड चाहिए ये सब चाहिए इसी प्रकार की दूरित तो ध्वंस होने के लिए कोई सामग्री चाहिए तो दूरी त्वंस तो का जो सामग्री उस सामग्री अथवा तो उस सामग्री भी ही प्रयुक्त है यह दूरित अत्यंता भाव शब्द है दूरित ध्वंस किन्तु उसका अर्थ कर देंगे दूरित ध्वंस का सामग्री से प्रयुक्त हुआ जो अत्यंता भाव तब नब्बे मत घट जाएगा क्योंकि वो लोग अत्यंता कहते हैं तो यह है। जन्मांतरीय मंगलजन्य दूरित ध्वंस अर्थात दूरित ध्वंस का जो सामग्री तेना प्रयुक्त विघ्न अत्यंता भाव हुआ प्राचीन लोग जिस सामग्री से ध्वंस कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं आप जिस सामग्री से कहते हैं हम कहते हैं कि उसी सामग्री से अत्यंत अभाव भी होगा तो आप अगर जन्मांतर्य मानते हैं ठीक है मानो हम कहते हैं कि आप अगर जन्मांतर्य मान करके आप पूर्वजन्म में विघ्न ध्वंस हो गया कहेंगे तो हम कहते हैं कि उसी सामग्री से अत्यंत अभाव वर्तमान विद्यमान है तो उसे हो जाएगा अच्छा आगे मुक्तावली में दिया या तो जन्मांतरीय मंगल जन्य दूरित ध्वंस अथवा स्वतः सिद्ध विघ्न अत्यंता भाव अस्ति स्वतः सिद्ध विघ्न अत्यंत भाव तो स्वतः सिद्ध अर्थात विघ्न अत्यंत भाव स्वतः सिद्ध अर्थात विघ्न वहाँ है नहीं है तो अभी कहते हैं स्वतः सिद्ध अधिन करी अर्थात तो दूरी तो का कारण ही नहीं है अभी उस आत्मा में दूरी तो नहीं है दूरित तो नहीं, तो नहीं होता, दूरित तो का कारण ही नहीं है तो दूरित तो कारण अभाव प्रयुक्त विघ्न अत्यंत अभाव अर्थात तो विघ्न का कोई कारण ही नहीं है अकारण ही नहीं रहेगा तो कार्य रूपों को विघ्न रहेगा नहीं, नहीं रहेगा दूरी कारण अभाव प्रयुक्त पहले हो गया दूरी ध्वंस सामग्री प्रयुक्त और यहाँ दूरी त कारण अभाव है दूरित का कारण ही नहीं है पहले दूरी तो था दूरित का ध्वंस हुआ जिस सामग्री से दूरित ध्वंस हुआ उसी सामग्री से दूरित अत्यंत अभाव आ गया दूरित अत्यंत अभाव आ गया था दूरित अत्यंत अभाव का प्रकट हो गया वो तो नित्य है वो प्रकट हो गया तो स्वतः सिद्ध का अर्थ हो गया दूरित कारण अभाव प्रयुक्त विघ्न अत्यंत अभाव तभी तो अभी जहाँ दूरी त्वंस तो रहा वहां भी विघ्न अत्यंता भाव प्राप्त तो हुआ और जहाँ दूरित्व तो का अत्यंता वहां तो अत्यंत अभाव प्राप्त है ही अर्थात वहाँ दूरी का कारण ही नहीं रहा तभी अभी नब्बे मत में अंतिम में ओला समाप्ति का कारण किसको स्वीकार करते हैं अत्यंता विघ्न अत्यंता भाव को स्वीकार किया एत न अर्थात विघ्न अत्यंताभाव के कारण आगे देखिये एतें ये वाक्य का आरंभ हुआ एक विराम हो गया प्रकृति प्रकृत अनुपयोग एक विराम हो गया आगे विराम है निरस्तानी आगे विराम दो तीन पंक्ति के आगे है निरस्तानी है हम लोग का तो आगे पृष्ठ में है निरस्तानी एते न निरस्तानी अन्वय हो जाएगा ए तेन का क्या अर्थ आगे दे दिया हुआ उक्त रीत्या प्रतिबंधक अत्यंता एवं कार्य मात्र हेतुत्व प्रतिबंधक अत्यंताभाव को कोई भी कार्य के प्रति हेतु मानने से एतन शब्द का अर्थ है निरस्तम निरस्तम अर्थात बीच में जितना कह दिया प्रतिबंधक अत्यंता भाव को कारण मानने से ये बीच में जितना है ये सब निरस्तम ये बीच में क्या है उसको अभी देखेंगे अच्छा एतन का अर्थ क्या हो गया हेतुत्व प्रतिबंधक अत्यंत अभाव को, को हेतु मानेंगे तो ये सब निरस्त हो जाएंगे तो ये कौन है बीच में कहते हैं तेन अभी कोई लोग कहते हैं मंगल और समाप्ति का साधन है नहीं है ये विचार आरंभ हुआ था अभी आप ये विघ्न ध्वंस विघ्न अत्यंता भाव ये सब विचार करते हैं ये सब प्रकृत का उपयोगी नहीं है हमको मंगल और समाप्ति ये विचार था तो वो लोग कहते हैं विघ्न ध्वंस्य तद अत्यंता भाव से बात पद से विघ्न अत्यंता भाव से विघ्न ध्वंस अथवा विघ्न अत्यंता भाव वा समाप्ति हेतुता विचार ये समाप्ति का हेतु कौन होगा विघ्न ध्वंस होगा अथवा विघ्न अत्यंता भाव होगा विघ्न ध्वंस कौन कह रहे हैं प्राचीन लोग और अत्यंता भाव हव्य लोग ये विचार से अप्रकृतया क्यूँकी विचार है मंगल और समाप्ति तो ये अप्रकृत तद व्यवस्थापने प्रकृत अनुपयी होगा उसका विचार यहाँ करके अब प्रकृत से हट गए तो अभी ग्रंथकार कहते हैं एते न निरस्तम अत्यंत अभाव को अंतिम कारण तो स्वीकार किया गया विघ्न ध्वंस को कारण तो स्वीकार नहीं किया गया तो ये सब विचार का फल हुआ नहीं हुआ और आप कहेंगे अप्रकृत है ये सब कैसे होगा इसलिए निरस्तम दूसरे लोग और कुछ कहते हैं एवं प्रतिबंधक अभाव कूट से हेतुत्व प्रतिबंधक अभावकूट नब्बे लोग किसको मानते हैं कारण प्रतिबंधक अत्यंत अभाव वो लोग प्रतिबंधक का अभाव कूट को मानते हैं क्या ये अभाव कूट को कौन मानते हैं अभाव को मानते हैं तीन को मानते हैं वो लोग भी कूट नहीं कहे वो भी कह दिए कूट होने से क्या हानि हो जाएगी एक समय में नहीं रहेंगे क्योंकि जहाँ प्रागुर्भाव रहेगा वहाँ ढों नहीं रहेगा अभावकूट को हेतु कोई नहीं माना है किंतु प्राचीन लोग तीनों को मानते हैं, तो कहते हैं कि अभावकूट हेतु ये नब्बे माना ना प्राचीन माना नहीं। कोई नहीं माना फिर भी किंतु विचार में थोड़ा आ गया था उतने को वो लोग कहते हैं अभावकूट को हेतु कहेंगे तो अतीत अनागत प्राग भाव ये यथा संख्य है अतीत अनागत प्रागभाव भाव है नहीं है क्या है इंद्र जी अतीत अनागत प्रागभाव भाव नहीं है क्योंकि जो अतीत है वो ध्वंस है जो अनागत है वो प्रागभाव है ऐसा है फिर यथा संज्ञा है नहीं है अतीत अनागत और प्रागभाव ध्वंस ऐसे लिखा है न प्रागभाव अतीत होगा ना प्राग भाव अनागत होगा अरे ध्वंस अनागत होगा ना ध्वंस अतीत होगा अतः पंक्ति दिया है अतित अनागत और प्रागभाव ध्वंस यथा संख्या है इसमें इतना कठिन क्या हो गया अतीतित अनागत प्राग भाव ध्वंस अच्छा यहाँ टिप्पणी भी दे दिए अच्छा देखिए हाँ थोड़ा विचार भी कर लेना आप लोगों दिया है टिप्पणी क्या दूसरा पता अच्छा कहते तो हैं प्राग अतीत है अतीत है प्रागभाव का प्रतियोगी वर्तमान काल में रहेगा क्या प्राग भाव का जो प्रतियोगी होगा वो वर्तमान काल में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा अच्छा अभी कहते हैं वर्तमान ध्वंस अच्छा अच्छा ये अलग दिए अतीत तो किसको कहेंगे अतीत तो अर्थात जो पहले था वो अभी है तो वर्तमान उसका क्या है पहले वो था अभी वो नहीं है आदाव, आदाव। कौन सा अभाव है ध्वंस है तो जिसको हम अतीत कहेंगे वर्तमान काल में उसका कौन सा अभाव है, है। ध्वंस है तो अर्थात तो अतीत जो होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी होगा तो ये ध्वंस वर्तमान है तो वर्तमान कालीन ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा उसको क्या कहेंगे प्राग भी है वर्तमान कालीन ध्वंस जिसका है वो वर्तमान है ना अतीत में है ना भविष्यत में होगा वर्तमान काल में जिसका ध्वंस है वो पदार्थ अतीत में था अथवा वर्तमान है अथवा भविष्यत में होगा तीनों में से क्या है उसी को ही अतीतित कहेंगे वर्तमान कालीन ध्वंस प्रतियोगी वर्तमान काल में उसका ध्वंस है वो ध्वंस का प्रतियोगी ये अतीत में था इसी को अतीत का लक्षण हो गया वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी तम अतीतित्व ये हुआ और ये हो गया अतीतित्व और अनागतम क्या अनागत जो है वो अभी है उसका अभाव है कौन सा अभाव है प्राग अभाव है तो वर्तमान जिसका प्राग अभाव है वो पदार्थ अतीत है अथवा अनागत है अनागत है तो वर्तमान कालीन प्रागभाव प्रतियोगी वो अनागत होगा अतीत होगा अनागत वही दे दिया वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगी तव अनागत तुम, ये लक्षण दे दिया क्या चीज ना ना ये टिप्पणी देती है यह टिप्पणी दे दिया अर्थात ये थोड़ा थोड़ा और विचार करना है क्यों अच्छा ना उसके अनुसार हाँ इनका वो कहते हैं उसके अनुसार ये संख्या नहीं होगा क्योंकि अतीत यहाँ प्राग भाव अथवा ध्वंसों को अतीत अनागत नहीं कह रहा है वो प्रतियोगी को अतीत अनागत कह रहा है वो वो नहीं ले रहा है हाँ वो है होगा वो होगा वो होगा किंतु यहाँ अतीत का अर्थ हो गया कि जिसका अभी ध्वंस है हाँ न ठीक है यहाँ यथा संख्या है क्योंकि यहाँ प्रतियोगी को लेकर के नीचे कहा ऊपर में प्रतियोगी नहीं दिया अगर अतीत अनागत प्रतियोगी को कह देते हैं तब अलग हो जाएगा यथा संख्या तो नहीं हो पाएगा यहाँ तो अभी अतीत और अनागत प्रागभाव ध्वंस यहाँ प्राग यहां भाव को ही अतीत कह दिया और ध्वंसो को ही अनागत अगर प्रतियोगी कह देगा फिर नहीं घटेगा विपरीत हो जाएगा अच्छा क्योंकि यहाँ अभी अतीत प्राग भाव किंतु अगर अतीत वो वस्तु को कह देंगे प्रतियोगी को अतीत कह देंगे तो ये नहीं होगा ठीक है हो सकता है प्रतियोगी यहाँ किंतु तो दृष्टि उस प्रकार की नहीं है क्योंकि यहाँ अतीत और अनागत दो कहता है प्राग और ध्वंस ये दो कह देता है अच्छा कोई इतना जरूरी नहीं सुन लेंगे जब लिख लेंगे अतीत अनागत प्राग भाव ध्वंसर युगपद एकदा असंभव कूट अप्रसिद्धि ये नवीन प्राची ही नहीं मानते हैं। किंतु विचार में आ गया था कहते हैं कि ये जो बात आ गया कहते हैं तेन निरस्तम हम तो कूट को हेतु मानते ही नहीं तो अंतिम में हेतु किसको लिया अत्यंता न अत्यंता भाव को लिया सिद्धांत तो कह देता नव्य कह देता कि निरस्त अत्यंता हेतु ले लिया इसलिए ये विचार भी कोई आवश्यक नहीं और दूसरा पूर्वोक रीतिया तत्त संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व प्रतिबंधक विशेषण्वंस प्राग भाव असंग्रह प्राचीन लोग कह दिए थे कि आप तीनों को हेतु कोटी में लीजिए नवीन लोग कहे अत्यंत अभाव को लेंगे तो संसर्ग अवच्छिन्न कहना पड़ेगा कहने से ध्वंस प्राग भाव का ग्रहण नहीं हो पाएगा तो ये जो विचार हुआ था तो जो दिखाए थे नबे लोग कहते हैं तस्तः संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व से प्रतिबंधक अभाव का विशेषण रूप से लेना पड़ेगा लेने से ध्वंस प्राग भाव का संग्रह नहीं हो पाएगा ये भी निरस्तम क्योंकि ध्वंस प्रागभाव का कारण कोटि में संग्रह करते हैं क्या नहीं, नहीं करते हैं तो इसलिए ये दोष क्या दिखाना है वो तो हम लेते ही नहीं निरस्ता नहीं अर्थात ये तीन प्रकार की जो दोष कोई कहते हैं वो सब निरस्त हो गया क्यों हो गया कहते हैं उक्त रीत्या प्रतिबंधक अत्यंत अभावश्य एवं कार्य मात्र हेतुत्व प्रतिबंधक को, को ही हेतुत्व न लिया गया यहाँ तक ये पूरा हो गया विचार आज तो दुण जब आप अत्यंत अभाव को कारण न लिए जहाँ विघ्न ध्वंस रहेगा वहाँ नब्बे लोग कहे वहाँ भी अत्यंता रहेगा तो जब अत्यंता भाव तो हम कारण हमारा सिद्ध हो जाता हो जाता है तो फिर विघ्न ध्वंसो को और कारणों कारणकोटी में लेना क्या जरूरत है तो जरूरत नहीं है तो यहाँ किंतु विघ्न ध्वंस होकर के विघ्न अत्यंताभाव का प्रकट हो गया विघ्न का ध्वंस हो गया होकर के अत्यंता भाव प्रकट हुआ तो ये अत्यंता भाव को हम कारण कोटि में लिए तो वहां विघ्न ध्वंस भी है और विघ्न अत्यंता भाव भी है और हम विघ्न को कारण मान करके हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो वहां विघ्न ध्वंस विद्यमान होने पर भी अभी हम उसको कारण कोटि में ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं किन्तु उसका उपयोगिता यहाँ हुआ नहीं हुआ परम्परा हुआ ये अन्यथा सिद्ध हुआ साक्षात हम भाव लेकर कार्य हुआ वो वहां विद्यमान हुआ जिस सामग्री से विघ्न ध्वंस हुआ उसी सामग्री से उनको अत्यंता भाव भी प्राप्त हुआ और अत्यंत अभाव को कारण तो न ले लिया विघ्न ध्वंस वहाँ विद्यमान हुआ होने पर भी वो अत्यंत अन्यथा सिद्ध हुआ जैसे कहे ना कि ये मंडलेश्वर जी आए उनके साथ सेवक भी आया और हमारा सेवक से कार्य हो गया तो अन्यथा तो इस प्रकार की हम विपरीत कर ले सकते है मणेश्वर जी को अन्यथा सिद्ध नहीं करके सेवक को अन्यथा सिद्ध कर सकते हमको जैसे जस्ट जट जाए चलिए अभी जब विघ्न ध्वंस ही अन्यथा सिद्ध हुआ विघ्न ध्वंस का जो कारण है मंगल वो भी अन्यथा सिद्ध होगा तो वो पंक्ति वहाँ कहे अत्यंत अभाव को कारण मानने से विघ्न ध्वंस और मंगल ये दो नहीं अन्यथा सिद्ध हो गए अर्थात जिसको कारण मानेंगे उस कारण का जितने प्रयोजक अथवा उसका जो कारण होंगे वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे अन्यथा सिद्ध अर्थात तो अन्य उपाय न चरितार्थ तो हो जाते हैं आगे मंगल मंगल का लक्षण ऐसा तो हमने सीधा कहीं देखा नहीं वो तो, तो, तो, तो स्वरूप तो हो गया मतलब ये तीन इस प्रकार के मंगल होता है उसका लक्षण वो लक्षण ये कह सकते हैं कि मतलब विघ्न नाशक विघ्न नाशकत्व मंगलत्व हाँ यह विघ्न नाशकत्व कह सकते हैं जैसे संयोग का लक्षण कर दे विभाग का लक्षण कर दें जैसे संयोग नाशक हो विभाग तो इसी प्रकार की कह देंगे विघ्न नाशक ये मंगलम इस प्रकार मंगलम में कृति हो गया तो ये विघ्न नाशक ऐसा कह सकते हैं अच्छा अभी कारिका कारिकाकार का, कार का मंगलाचरण विचार करते हैं कारिका कारिकाकार का, कार का मंगलाचरण हो गया नूतन जलधर रुच उसके लिए कहते हैं दिनपरी में नूतनो यो जलधर जलधरो मेघस तस् रुचिर्यस्य रुचि नूतन युवा जलधर क्या समास हुआ कर्मधर कर्मधार नूतन जलधर हो गया उसका अर्थ हो गया मेघ तो नूतन रुचिर्यस्य ये किस एक का समास होगा बहुग्रहो सप्तमी भमान बहुग्रह वाच्यो वा चोतर पद ये लघु में टिप्पणी में क्या दृष्टांत दिया है उसके लिए व्याघ्रश्य इव पाद यश्य तो अभी व्याघ्र पादो उसमें सष्टी होकर के व्याघ्र पाद हो जाएगा तो व्याघ्र इव इदो यश्य ऐसे हो गया तो व्याघ्र पाद पूर्व पद हो गया व्याघ्र पाद उत्तर पद है पादो तो पूर्व पद का जो उत्तर पद है पादो उसका लोक हो जाएगा इसी प्रकार की हो गया नूतन जलधरो रुचिर इव रुचिर यश तो पूर्व पद का उत्तर पद हो गया रुचि नूतन जलधरो रुचि उसका उत्तर पद कौन हो गया रुचि उसका लोक हो जाएगा तो नूतन जलधरो रुचि हो जाएगा तस्मे नूतन जलधरो रुचि ये नथा नूतन जलधर तो नूतन जलधरो क्यों कहे खाली जलधरो रुचि कह सकते थे कहते हैं यथा नूतन जलधर शीघ्र वृष्टि प्रदर्श तथा तो अयमअप स्व इति फलप्रदचितम नूतन जलधर जब आता है वो निश्चित रूप से वृष्टि करेगा ये जो बाद बाद में आते हैं अर्थात जो भाद्रव आसन में जो जलधर आएंगे वो कभी वृष्टि करेंगे नहीं तो चलते रहेंगे धीरे रहेंगे किन्तु जब गर्मी का सीजन के बाद जो पहले पहले जो आएंगे वो तो निश्चित रूप से वृष्टि होगा कहते नूतन जलधर शीघ्र वृष्टि प्रद शीघ्र वृष्टि प्रद तो प्रद में क्या सूत्र लोग यहाँ तो, तो चौपसर्ग करके कौ करेंगे तो यहाँ प्रद का कर्म है वृष्टि कर्म है तो यहाँ कर्मण आएगा तो इसलिए पहले पहले आत उपसर्ग करके प्रद बनाना पड़ेगा सेना प्रकर्षण इति सेन प्रद बनाना पड़ेगा फिर आगे बृष्टे है प्रद इति बृष्टिप्रद करना पड़ेगा तो नहीं तो कर्मियन लगना है क्योंकि बृष्टि कर्म हो गया जैसे गंगा याधर कह देते गंगाधर इस प्रकार तो जैसे नूतन जलधर शीघ्र वृष्टि करता है इसी प्रकार की ये परमात्मा भी स्व अभिल फलप्रद अपना अभिलषित इष्ट नूतन जलधरो वहां तो जल से धरो वहां तो धरती धरो पहले करना होगा जैसे गंगा धरो होता है अच्छा ठीक है नमस्कार से भगवत संतुष्टता सूचय नूतन जलधर रुचिए ये तो शीघ्र फल दे सकते हैं किंतु अगर वो संतुष्ट है तो अगर वो रुक्ष होगा अभी तो, तो फल नहीं देगा कहते हैं वो अभी संतुष्ट है वो कैसे बता रहे हैं कहते नमस्कार नमस्कार यहाँ क्या अनुकोन हो गये भगवान श्री कृष्ण तो नमस्कार्य भगवत संतुष्टतम सूचितुम ये संतुष्ट है कैसे कहते न बालक जब नटखट कार्य करता है उससे क्या पता चलता है दुखी है नमस्कार से तो अच्छा कहा हम ऊपर पंक्ति पढ़ते हैं ना नमस्कार से भगवत सूचयितुम् सूचय मूले आह ये पंक्ति ऊपर है ना बाद में है उसे पूर्व में क्या है गोपान बधुट्य अच्छा ये ऊपर में है अच्छा इसमें नीचे आ गया ठीक है कोई बात नहीं तो किंतु ये अनुसार ये ठीक है इसमें जो क्रम दिया है क्योंकि ये कहते हैं कि नमस्कार जो भगवान है वो संतुष्ट है वो बताने के लिए कहते हैं गोपो बधुटी दुकुल चोराया तो ये हेतुत्व आ रहा है तो बाद में आएगा इसको बताने के लिए कह रहे हैं गोपा नाम बधूट्य युवत्य स्त्री ताशाम दुकुलानी दुकुलानी वस्त्रानी तेसाम चोराया तो जब कोई बालक इस प्रकार की कार्य करता है जानेंगे कि वो अभी आनंदो में खुशी में है नहीं तो दुखी होकर के कोई चोरी करेगा वो नहीं करता है तो भगवत संतुष्टता अर्थात अभी भगवान संतुष्ट है संतुष्ट है तो अभिल फल शीघ्र देंगे ये सब सिद्ध करते हैं तस्म तस्म ही कह देने से सर्वनाम शब्द प्रयोग कर दिए तो सर्वनाम सर्वजन विदिता तत्शब्द सामान्यतः सकलजन प्रसिद्धत्व सूचनाय इसलिए सर्वनाम कहते हैं तस्म ही सर्वनाम सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध है तो इसलिए तस्में कह दिए आज यहाँ तक ओम पूर्णम शंकर शंकरचार्य